यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय देखि हऊ जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद पर से तरे ऋषारे दंडक कानन पावन कारी दे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाये हर सर सरोज पद जे अहो भाग्य में दुख ते जिन पायन के पा दुक भर तु लाए आज इन अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई है वे उस समय की है जब रावण के द्वारा विभीषण का अपमान कर उनकी छाती पर चरण प्रहार किया जाता है उसके पश्चात वे जब भगवान श्री राम की दिशा में अग्रसर होते हैं तो उस समय उनके हृदय में जो भावनाएं उदित होती हैं जो विचार उदित होते हैं उन्हीं का इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने चित्रण किया है वे अत्यंत प्रसन्न हैं उन्हें स्मरण आ रहा है मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा, जिनका स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी चैतन्य हो गई पवित्र हो गई मुझे उन चरणों की उपलब्धि होगी जिनके द्वारा दंडक वन पवित्र हुआ ये वे चरण हैं जिन्हें जनक जनकनंदिनी अपने हृदय में धारण करती है और ये ही वे चरण हैं जो कपट मृग के पीछे भागते हैं वे चरण जो भगवान शंकर के हृदय में विराजमान है और जिन चरणों को श्री भरत अपने हृदय में धारण किए हुए हैं मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि उन चरणों का मैं दर्शन करूँगा यह जो मनोभाव है उसकी पृष्ठभूमि सर्वथा भिन्न थी विभीषण के हृदय में प्रारंभ से ही भक्ति के प्रति आकर्षण है भक्ति की महिमा उनके हृदय में प्रतिष्ठित है इसीलिए यह सूत्र आता है ये तीनों भाई एक साथ तपस्या कर रहे थे तीनों को वरदान देने वे ही पात्र आए उनमें कोई भिन्नता नहीं थी वे दोनों पात्र थे भगवान शंकर और पितामह ब्रह्मा वे तीनों के समक्ष आते हैं सबसे पहले रावण के सामने उसके पश्चात कुंभकर्ण के सामने और अंत में विभीषण के सामने तीनों से वे पूछते हैं बताइए आपको क्या चाहिए सबसे अधिक महत्व का सूत्र यहीं से प्रारंभ हो जाता है इसका अभिप्राय यही है कि तपस्या की बड़ी महिमा है रामचरित में कहा गया तप आधार सब श्रेष्ठि भवानी सारी सृष्टि तपस्या के ही आधार पर टिकी हुई है रावण कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या में रत हैं तपस्या की एक सरल सी व्याख्या यह है कि जब कोई व्यक्ति सांसारिक सुखों का परित्याग करके कष्ट का जीवन स्वीकार करता है तो स्वभावतः लोग उसे तपस्वी कहते हैं यह तपस्या स्वयं साधन है कि साध्य है दूसरी दृष्टि से विचार करके देखिए किसी न किसी मात्रा में तो प्रत्येक व्यक्ति को तपस्या करनी ही पड़ती है जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए रात रात भर जागकर पढ़ता है निद्रा और शय्या के सुख को छोड़ देता है तो वह भी विद्यार्थी के द्वारा की जाने वाली तपस्या है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप जब भी किसी वस्तु को पाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार का कष्ट तो स्वीकार करना ही पड़ता है किंतु प्रश्न यह है कि जो कष्ट हम उठाते हैं या जिनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या तपस्या है अब उस तपस्या के संदर्भ में आप विचार करके देखें तो इसका एक बड़ा ही मार्मिक सूत्र रामचरितमानस में आता है रामल भी तपस्या करता है कुंभकर्ण और विभीषण भी तपस्या करते हैं आप यह भी पाते हैं कि महाराज दशरथ जब मनु के रूप में थे तब उन्होंने भी बड़ी तपस्या की थी पर वस्तुतः महत्व केवल तपस्या का ही नहीं है तपस्या का उद्देश्य क्या है हम जो अपने अपने क्षेत्र में कष्ट उठाते हैं तपस्या करते हैं या और भी तीव्रतम साधना में कष्ट उठाते हैं क्या वे सभी समान रूप से वंदनीय हैं क्या वे सभी हमारे लिए समान रूप से आदर्श हैं इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है मुख्य प्रश्न यह है कि उस तपस्या के द्वारा व्यक्ति पाना क्या चाहता है यही अंतर स्पष्ट हो जाता है जब महाराज मनु तपस्या करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति भगवत दर्शन इसलिए वे दशरथ के रूप में जन्म लेकर भगवत प्राप्ति के सुख का अनुभव करते हैं तो एक ओर दशरथ के जीवन की चर्या इस रूप में सामने आती है दूसरी ओर जो दशमुख है वह भी तपस्वी है वह इतना कठिन तपस्वी है वह इतना कठिन तपस्वी है कि ये तीनों भाई जब तपस्या करते हैं तो ऐसा लगता है कि विषयों के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है परंतु वस्तुतः जब तपस्या के परिणाम का अवसर आता है तब अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है वह अंतर यह है कि हमारे अंतकरण में महत्व बुद्धि किस वस्तु के प्रति है चाहे हम जीवन में धर्म का पालन करें चाहे तपस्या का जीवन स्वीकार करें चाहे हम योगाभ्यास करें आजकल कल तो योगाभ्यास की महिमा चारों ओर बड़ी परिव्याप्त है योग को योग न कहकर लोग योगा कहना पसंद करते हैं कई लोगों से मैं मिलता हूं, तो कहते हैं आजकल मैं योगा करता हूं। देश में और आजकल विदेशों में भी योग की महिमा बड़ी व्याप्त है और वहां जाते हैं यहाँ के तथाकथित योगी और उन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त होता है हर प्रकार की में प्राप्त होती हैं बस प्रश्न तो मूल रूप से यहाँ है कि तपस्या के द्वारा साधना के द्वारा योग के द्वारा ये सभी उत्कृष्ट साधन है लेकिन इस साधना तपस्या और योग के द्वारा हम पाना क्या चाहते हैं महत्व तो इसका है वह अंतर स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है जब रावण के सामने ब्रह्मा और शंकर आकर खड़े होते हैं तब कितना अनोखा दृश्य है वह ब्रह्मा है विवेक देवता और भगवान शंकर हैं साक्षात विश्वास इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात होगी कि विवेक और विश्वास के देवता उनके सामने खड़े हैं और वे प्रेरित कर रहे हैं कि व्यक्ति यह अनुभव करे कि विवेक की चरम परिणति है ज्ञान और विश्वास की चरम परिणति है भक्ति